देश अध्याय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें गुणों के भेद के कारण ज्ञान तीन प्रकार का होता है कर्म तीन प्रकार का होता है कर्ता तीन प्रकार का होता है बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है गुणों के भेद से सतुगुण रजगुण तमुगुण त्रिगुणादि का जगत है तो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म पाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तृत्व तो पाया जाता है कहीं तामस कर्तृत्व तो है कहीं राजस है कहे सात्विक है ज्ञान भी इस प्रकार है कर्म भी तीन प्रकार का देखा जाता है और बुद्धि भी तीन प्रकार की देखी जाती है सात्विक राजस तामस गुणों के भेद विकार त्रिगुणात्मक तो है प्रत्येक प्राणी में तीनों गुण हैं कौन से गुण वाला काम कर रहा है यदि तामस और रजोगुण और तमोगुण कोई प्रवृत्ति हो तो उसे हटाना चाहिए शत्रुगुण में आश्रित होने के प्रयत्न करना चाहिए हम कौन सा कर्ता बोलते हैं काम करते समय कर्म करते समय में शास्त्रीय कर्म तीन प्रकार ज्ञान भी तीन प्रकार के हमारे पास कौन सा ज्ञान चल रहा हो कैसे ज्ञान आर्जन कर रहे हैं हम सब जान सकते हैं कर्म भी तीन प्रकार का है बुद्धि भी तीन प्रकार की उनसे बुद्धि की चर्चा चल रही थी ज्ञान कर्मकर्ता का तो चर्चा होगी चर्चा के पश्चात बुद्धि की चर्चा मैंने राजसी और तामसी से बच रहा है साधकों को सात्विकोला आर्जन करना है यही यहां तात्पर्य होता है तो प्रवृत्तिम से निवृत्तिमच कार्य कार्य भया वह बंधन भोक्षा व्यक्ति बुद्धिशा सा, पार्थ सात्वी कहा हमारी बुद्धि क्या जानती है उसके आधार पर हम अपने को समझ सकते हैं प्रवृत्ति माना कर्मवार में प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी जानता हूं मैं निवृत्ति मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति मारे कर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों को जानने वाली बुद्धि होगी ये मोक्ष मार्ग है कर्म मार्ग है प्रवृत्ति शब्द करता कर्म मार्ग निवृत्ति करता है मोक्ष मार्ग कार्य कार्य कर्तव्य क्या है कर्तव्य क्या है कार्य और कार्य मैंने कर्तव्य कर्तव्य ये दोनों को भी जो बुद्धि जानती हो मया भय भय के कारण क्या होता है अभय के कारण क्या होता है पाप कर्म भय का कारण होता है पुण्य कर्म अभय का कारण होता है इसको भी जो जानती है जो बुद्धि और बंधन मोक्षम जो व्यक्ति का जो बुद्धि या बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि जानती है क्या बंधन और मोक्ष बंधन क्या है मोक्ष क्या है इसको भी समझती हो सा बुद्धि पार्थ सात्व का वो बुद्धि हे पार्थ हे प्रथा पुत्र सात्विकी बुद्धि है तो हमारे में यह बुद्धि है या नहीं हमें टटोल के देखना है भाष्य हो गया तो इसका टीका साथ है प्रवृत्ति और आचरण मात्र अनाचरण मात्र जो निवृत्ति की मनुष्य नश्यते तथा प्रवृत्ति और, और निवृत्ति का अर्थ किया प्रवृत्ति माने काम्य कर्म बंधन देने वाला कर्म और निवृत्ति माने मोक्ष मार्ग दिखा दो मार्ग दिखा प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग भाषा का अर्थ किया तो शंका होती है आचरण मात्र कोई भी आचरण को ऐसा माना क्यों नहीं जाए प्रवृत्ति में आचरण मात्र आचरण मात्र जो भी किया जाता आचरण उसको प्रवृत्ति कहा जाए और अनाचरण निवृत्ति आचरण नहीं करना उसको निवृत्ति माना जाए तो बंद मोक्ष मार्ग क्यों प्रवृत्ति निवृत्ति से आचरण और आचरण को लेकर ले किया जाए यह शंका है प्रवृत्ति माने आचरण मात्र कोई भी किया जाता हो आचरण और निवृत्ति माने कुछ भी नहीं करना इसको क्यों नहीं ले जाए निवृत्ति से यह शंका होती है तो प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थव बंद मार्ग मोक्ष मार्ग क्यों कहना कर्म मार्ग मोक्ष मार्ग क्यों कहना प्रवृत्ति आचरण मात्र अनाचर से निवृत्ति की ऐसा क्यों नहीं माना जाता यह संग तत् बंद मोक्ष शब्द आया हो आगे एक ही श्लोक में पहले है प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द है और आगे बंधमोक्ष शब्द है तो बंद और मोक्ष तो प्रवृत्ति मार्ग ही होता है इसलिए यहां प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होता है मार्ग मोक्ष मार्ग ही जाना होगा मत संसार देने वाला मार्ग और मोक्ष मार्ग ये दो रहा है प्रवृत्ति निवृत्ति का था उसके आधार पर निकाला जाता कहा भाष्य में कहा था बंद मोक्ष समान वाक्यत्वाद बोला था में बंद और मोक्ष वाक्य के, के साथ साथ ये भी आया हुआ प्रवृत्ति निवृत्त शब्द भी है इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग ये कहा प्रवृत्ति शब्द का कर्मार्ग लेना होगा और निवृत्ति शब्द का संन्यास मार्ग यही अर्थ कर्म के बंद मोक्ष के साथ में है शब्द इसलिए कहा टीका में कहते आगे आगे याक्य मोक्ष बंद मोक्ष उच्य थे जिस वाक्य में एक ही श्लोक में बंध मोक्ष शब्द भी है इसमें उच्य कहे जाते हैं तस्मिवे वाक्य उसी वाक्य में प्रवृत्ति निवृत्तिवृत्ति शब्द प्रवृत्ति इसी श्लोक में है कर्म मार्ग से बंध मोक्ष हेतु संन्यास भारत तदेव तबे तव एव अत्रही कहा कर्म मार्ग मान एक बंधन का कारण है जन्म का कारण है और मोक्ष मार्ग मान क्या है संन्यास मार्ग है मोक्ष मार्ग तो मोक्ष का कारण है वो इसलिए उन दोनों को ही तव तो एव वो दो को ही अप्रवृत्ति शब्द के द्वारा कर्म मार्ग सन्यास मार्ग ही अत्र मानी श्लोक में ग्राहोग ग्रहण करने योग्य हैं कहा निर्वशयत्य विषय अपेक्षा में अवतारे क्यों विषम करना और न करना कार्य कार्य कार्या कहा पर और कर्तव्य कहा करना न करना विषय के अधीन होता है विषय नहीं तो त्या त्या क्या करे क्या न करे कुछ नहीं पता इसको नहीं करना कोई विषय होगा जैसे पाप को नहीं करना पाप विषय बना धर्म को करना बोलते धर्म करना और विषय है धर्म तो यार केवल कार्या बोल दिया कोई विशेष तो लगाया नहीं किसको करना किसको नहीं करना यह शंका है करना करण जो कार्य समझा था उसका था कर्ण और करण कार्य बोलते करना या न निर्व निर्व करना निर्विषय अयोगा निर्विशेष तो हो नहीं सकता करना न करना कोई हो तो करे को न हो तो न करे तो निर्विषय हो नहीं सकता करना और न करना किसी को नहीं करना किसी को करना विषय चाहिए तो निर्वेश तो होना संभव नहीं है इसलिए विषय अपेक्षा अवतारिया योग्य विषम स्थिति कहा विषय की अपेक्षा क्या है इसका विषय करना और ना करने का विषय क्या है क्या करना क्या नहीं करना तो कह रहे योग्य विषम दृष्टि कहा योग्य विषय की उपदेश करते हैं क्या है कश्य टीका में कहा हुआ है या भाष्य में है किसका करना किसका नहीं करना प्रश्न उठता है तो उत्तर देते देश कालादि अपेक्षा देखो कोई भी क्रिया कर्तव्या कर्तव्य देश काल परिस्थिति के आधार पर होते हैं ये निवित बनते हैं देश काल आदि अपेक्ष देश काल आदि आदि सीलना परिस्थिति किस देश में है कैसे समय पर हम बैठे हुए कैसे काल में हैं और कैसी परिस्थिति में होते हैं दृष्टा दिशा दो प्रकार के जो प्रयोजन होते हैं दृष्ट प्रयोजन अधृष्ट प्रयोजन लौकिक प्रयोजन अलौकिक प्रयोजन दो प्रयोजन के लिए कर्मणाम इन कर्मों का कार्य और अकार्य कार्यकार्य इन कर्मों का दृष्ट प्रयोजन वाला के फल प्रय। वाला अदृष्ट प्रयोजन वाला पारलौकिक फल वाला कर्म का करना या न करना उसको कहा है इसका विषय कर्म है क्या है कर्म, कर्म। कार्यकारी तो इसका विषय कर्म होता है कर्म को लेकर के कर्तव्य कर्तव्य होता है ये कहा ठीक है वो बंधाधि मात्र ज्ञान ऐसे बुद्धियंतरे भी संवाद विशेषण बंधादि ज्ञान तो अन्य बुद्धि में भी हो सकती है माने मान राजसी बुद्धि बुद्धि में हो सकती है मात्र ज्ञान तो दोनों में हो सकता है, राजसी में भी तामसी है, में भी ये कहते हैं बुद्धंतरे भी मैंने राजसिता बुद्धि में भी है संभव में बंधादि संभव होना ज्ञान इसलिए विशेषण लगाते हैं विशेषकर मैंने बंध मोक्ष मैंने क्या है प्रश्न उठता है तुका सहेतु बंधन माना सहेतुकम मोक्षम तो बंधन सहेतुकम कारण के सहित बंधन हेतु ना सहेतु सहेतुकम कारण के सहित बंधन और मोक्ष मैंने सहेतुकमें कारण के सहित मोक्ष मोक्ष के साधन के सहित मोक्ष को समझती जो बुद्धि और साधन के सहित बंधन को समझती जो बुद्धि उसी को सात्विक बुद्धि कहा जाता है कारण जैसे लगाया बीजान आदि कहा बुद्धिशा पात्र कहा था ठीक है त्ञान से महाराज अब बुद्धि शब्द से कहा पहले ज्ञान शब्द से कहा था ज्ञान शब्द से पहले बताया है अब आप बुद्धि शब्द से बोल रहे हैं सर्वभूतेष् है निकम भाव बेमिक्षते अभिवक्तम जब भूतेश् बुद्धि सात्विक आदि के द्वारा ज्ञान की चर्चा हुई वहां ज्ञान बोला था बुद्धि बोल रहे हैं पूर्व किया बुद्धि बोलो ज्ञान बोलो एक ही तो है हिसाब से नैयायिक के हिसाब में बुद्धि को ज्ञान कहते हैं वो तो शंका तरी ज्ञान है तो ना गतत्वाद ज्ञान का तो अर्थ हो ही चुका है ज्ञान शब्द का तक है सात्विक ज्ञान राजस्व ज्ञान तामस ज्ञान ज्ञान तो ये बुद्धि पे उसी में अर्थ हो गई क्या बुद्धि को कहने की आवश्यकता ही नहीं है जो कहा था पहले उसी को बुद्धि बोल रहे हैं तरी ज्ञान तो ज्ञान शब्द है ना गतत्वाद ज्ञान शब्द के द्वारा चले होने अर्थ होने से न पुनर् धृति बुद्धि वित्वादि क्या होने कहा चला बुद्धि से ज्ञान से प्रतिपादना तीन प्रकार के पहले प्रतिपादन हुआ ज्ञान का किमित बुद्धि इतान त्रैवृत्ति प्रतिज्ञा विद फिर बुद्धि को तीन प्रकार की प्रतिज्ञा करके फिर क्यों कथन करना यह शाह तो ज्ञानम इत्यादि तो तत्व ज्ञानम बुद्धिर्वृत्ति पूर्वक में जो ज्ञान कहा था बुद्धि की वृत्ति है वो वो बुद्धि नहीं, नहीं बुद्धि और ज्ञान को ही मानते वेदांत में बुद्धि बुद्धिमान अंतकरण और ज्ञान माने अंतकरण की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति वृत्ति और वृत्तिमान भिन्न होता है धर्म ज्ञान धर्म है और बुद्धि धर्मी है बुद्� यहां तत्र वो तो स्थिति में क्या होगा ज्ञानम ज्ञान वृत्ति एका ज्ञान तो बुद्धि का वृत्ति है भाषा में कहा बुद्धि तो वृत्तिपति बुद्धि माने वृत्ति वाली है ज्ञान वाली है ठीक है तरी ज्ञान तत्वा पुनर्धति व्युत्पादन धृति व्युत्पादन है ये आशंका नहीं न पुनर्धति उत्पादन है तो ज्ञान शब्द पर धृति भी एक बुद्धि की वृत्ति है ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति है तब तो जो ज्ञान शब्द अर्थ है वृत्ति ले लेते हैं आप बुद्धि से पृथक करने के लिए तो धृति भी तो वृत्ति है तो ज्ञान शब्द से हो गया फिर धृति के उत्पाद कथम नहीं करना चाहिए धृति के आगे ये शंका पूर्वाधिक आती है तो धृति रपी बोलते हैं पाश्चा धृतरपी बुद्धि वृत्ति विशेष ज्ञान भी बुद्धि की वृत्ति है एक विशेष है वो अलग है, है तो वृत्ति है वो भिन्न है और धृति भी है तो बुद्धि की वृत्ति है किन्तु ज्ञान से भिन्न प्रकार की है धैर्य अलग होता है जानकारी अलग होती है हे तो बुद्धि की वृत्ति तोड़ो इसलिए कहा धृतिरअपी वृत्ति विशेष है एवं वो भी वृत्ति विशेष है तो बुद्धि की वृत्ति विशेष है ज्ञान तो की अपेक्षा विशेष है इसमें किसमें धृति में एक बुद्धे कहा बुद्धि के वृत्ति विशेष है किंतु तो ज्ञान धृति से विशेष है धृति बुद्धि ज्ञान से विशेष है तोड़ो वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति है एक कहना है विशेष शब्द है ना ज्ञाना व्यापृत्ति रिश्ता धृतीय को ज्ञान से पृथक करना चाहते हैं किस शब्द का था विशेष शब्द का वृत्ति विशेष शब्द के द्वारा कहा अच्छा। है अच्छा आगे मूल है यया धर्मम धर्म च कार्य चा कार्य में बच प्रज्ञानाति धर्म च कार्यम च कार्यवत प्रजादि य बुद्धिया जिस बुद्धि के द्वारा प्रजाति जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है जिस बुद्धि के द्वारा जानता है कैसी बुद्धि धर्मम अधर्मम चाह कार्यम चाह चा, अकार्यम चाह धर्म को जानता है अधर्म को जानता है कर्तव्य को जानता है अकर्तव्य को जानता है कार्यमान कर्तव्य अकार्य मन अकर्तव्य जिस बुद्धि के द्वारा जानता हो अयथापत प्रजाना थे जानता तो ठीक ठीक नहीं जानता धुंधुलापना में जानता है निश्चय नहीं कर पाता जिस बुद्धि के द्वारा पहले बार तो निर्णायक बुद्धि थी प्रवृत्ति आदि में जानने वाली बुद्धि थी वह सात्विक बुद्धि थी किंतु जिस बुद्धि के द्वारा यया बुद्धिया बुद्धि जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम अधर्मम च धर्म क्या है अधर्म क्या है और कार्य कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है कार्य या कार्य अयथावत पर जान आती जानता यथार्थ नहीं जानता जैसा वस्तु वैसा नहीं समझ पाता व्यक्ति जिस बुद्धि के होने पर निपिट धुंधुली पर आ जाता धुंधुली पर अथावत प्रधान यथावत नहीं जानता व्यक्ति सा बुद्धि पार्थ राजसी वो बुद्धि तुम राजो राजसी बुद्धि है जानता तो है यथार्थ नहीं जानता धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य आदि को जानता है तो ठीक ठीक नहीं समझता ऐसे काल में बुद्धि को राजसी बुद्धि समझना चाहिए ये कहा ठीक में कहा यया यम जो शास्त्र के द्वारा प्रेत धर्म होता है अग्निहोध्रम आदि शास्त्र के द्वारा प्रेरित है ये धर्म माना जाता है अधर्मम ता तत्पर सिद्धम क्या है शास्त्र के द्वारा जिसको निषेद्ध किया गया तेन प्रतिषिधम तत्पर सिद्धम शास्त्र ने जिसको निषेद्ध कर दिया उसको अधर्म कहा जाता है नहीं करना बोला न कल मक्ष बक्षे आदि कार्यम च अकार्यम च पूर्वक कार्यकार्य पहले पहले पूरा था कार्यकारी पहले श्लोक में कहा वही है कार्य कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य जिस बुद्धि के द्वारा जानता तो ठीक ठीक नहीं जानता अयथावत प्रजाना दिया था यथावत नहीं जानता जैसे है वैसे अर्थ नहीं जानता है <SUBSCRI> कार्य कार्य में तो पूर्व के पूर्व स्वरूप में जो कहा कार्यकारी वही यहां भी वही है और ये कार्य कार्य पहले जो कार्यकारी शब्द कहा था यहां भी कार्यकारी वही अर्थ कर्तव्य कर्तव्य ठीक ठीक नहीं जानता अयथावत न सर्वतो निर्णय पर जान पर हर प्रकार से निर्णय पर कोई नहीं जानता जानता तो है ठीक ठीक नहीं समझ पाता जो बुद्धि ऐसी बुद्धि होने पर कहा न जाप पर जाना तो बुद्धि जो, जो बुद्धि जानती नहीं ये ये। कार सब पार्थ राज उस बुद्धि को राजसि समझो अर्जुन ये कहा पूर्व श्लोके कार्यकार शब्दाभ्याम दृष्टा दृष्टार्थान कर्मान करणाकरणे निर्दे तयोरे तयोर वात्रातिग्रहत्ता धर्माधर्माभ्याम अपूर्व पर्याभ्याम पदार्था करते हैं यहां पहले तो धर्माधर्म बोल दिया आगे कार्या बोल दिया तो धर्म को कार्य बोलते हैं और अधर्म को आकार्य बोलते हैं पूर्वुक्ति यहां भी है धर्माधर्म और कार्यकार्य धर्माधर्म शब्द और कार्य अकार्य शब्द पुनवृक्ति दिख रही है तब उत्तर देते हैं पूर्व श्लोक है पूर्व श्लोक में माने जो तीसवें श्लोक में जो कहा था कार्य कार्य शब्द कहा था कार्यकार शब्द कार्य और अकार्य शब्द दो दिया गया था पूर्व श्लोक में क्या था उसका अर्थ दृष्टा दृष्टा दृष्टार्थ आम कर्म कहा माने दृष्टा है अलौकिक फल वाला कर्म और अदृष्टा है अदृष्टार्थ है पारलौकिक कर्म वाला जो के लिए कर्म किया जाता है वो तो कर्मों का करना या न करना निर्दिष्ट है ऐसा निर्देश हुआ था वह था कार्य शब्द से वह कर्म को कर्तव्य था और अकार्य शब्द से नहीं करना था तयरे तो व अपराभिग्रह उन्हीं का यहां भी ग्रहण हुआ है वह कार्यकार्य शब्द से कहा था यहां भी कार्यकार्य शब्द है उसी को ग्रहण हुआ है वह धर्माधर्म में आता है वो न धर्माधर्म आप अपूर्व है इसे धर्माधर्म के द्वारा यहां गतार्थ नहीं है क्यों धर्माधर्म एक अपूर्व है ये जो कार्यकार्य होता है पूर्व काल में कर्तव्य काल में है और धर्माधर्म आगे अध कर्तव्य और कर्तव्य से पैदा होने वाले होते हैं धर्म धर्माधर्म अपूर्व कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वर्तमान अवस्था में कार्य और कार्य कर्तव्य कर्तव्य धर्माधर्म इसके बाद होंगे कर्तव्य करने पर धर्म होगा अकर्तव्य करने पर अधर्म होगा वो बाद में होने वाले हैं जिसको अपूर्व करके बोलते हैं इसलिए मैंने यहां पुनरुक्तोष नहीं है कार्यकार्य का अर्थ होता है यही धर्माधर्म अगर होता है बाद में होने वाले को धर्माधर्व बोलते हैं अदृष्ट बोलते हैं अपूर्व बोलते हैं जी ऐसा बोलते हैं इसे गतार्थ नहीं है धर्माधर्भ द्वारा कार्यकारी शब्द की पुनरुक्ति तो तो नहीं है क्यों कार्यकारी बने अभी होने वाला इसके बाद पैदा होगा कार्यकारी से धर्माधर्म पैदा हो गया आगे ऐसा कार्य भाव में है एक ही नहीं है दोनों पुनवरुक्ति नहीं है दोनों एक यह या बुद्धि यया बुद्धिया बुद्धि का बुद्धिया बुद्धा निर्णय न जाना देगा जिस बुद्धि के द्वारा जो जिस बुद्धि के द्वारा जो जानने वाला व्यक्ति होगा धर्म क्या है अधर्म क्या है कार्य क्या है करतत्व क्या है इत्यादि जानने वाला व्यक्ति को निर्णय न नि जाना देर्णय नहीं जानता संशय होकर तो के जानता हो संशय युक्त तो होकर के जानता हो निर्णायक बुद्धि ना हो जिसमें ऐसी स्थिति में हो कुछ कुछ तो जानता है पूरा नहीं जानता उसको राजसी बुद्धि समझना यह कहा हुआ है रजगुण से उत्पन्न बुद्धि है वो यह है आज श्लोक है अधर्मम धर्म वि मान्यते तम सा कृता सर्वाध विपरीता सा बुद्धि सा पार्थता अधर्मम धर्म विधि अधर्मं धर्म की या मनते तमसा वृता सर्वान् व्यपरीता स बुद्धिशाततामी अधर्म धर्मी जो बुद्धि को ही धर्म हो जो बुद्धि को ही धर्म मंत्रि अधर्म धर्म की या बुद्धि जो बुद्धि तमसा तमसावृता बुद्धि जो तमुगुण से युक्त तो हुई जो बुद्धि है अधर्म भी धर्म मानती हो मान्यता मानती है जो बुद्धि तम गुण से युक्त होने पर बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है ऐसी बुद्धि सर्वार्था विपरीता केवल धर्म को ही अधर्म समझना मात्र है सारी वस्तु मात्र को विपरीत समझती हो सर्वार्था विपरीता सभी विषयों को विपरीत समझती हो जो बुद्धि कहा बुद्धि पार्थ तामसी कहा उस बुद्धि को पार्थ या प्रथा पुत्र अर्जुन उस बुद्धि को तामसी बुद्धि समझना जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान के बैठी हो और सभी वस्तुओं को विपरीत ही समझती हो विपरीत मानती हो मान्यता देती हो ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि समझना यह कहा है बात समझ जाता अधर्मम प्रतिषिधम कहते हैं अधर्मा निष्चिद्ध कर्म कोई को धर्म समझती हो जो बुद्धि यही है प्रति सिद्धम धर्मम विहितम माने निषिद्ध कर्म धर्म समझने वाली बुद्धि शास्त्र ने जिसका निषिध किया उसी को धर्म समझती जो भीतं भीतं धर्म को हो जो बुद्धि अधर्म माने प्रतिषिद्धम धर्म विहितम इति धर्मम माने धर्म समझते वाले बने विहित है यही विहित है विधान किया शास्त्र मानती हो जो बुद्धि ऐसी बुद्धि या मन बुद्धि जो बुद्धि असमानती हो माने थे जानती हो नहीं बुद्धि तमसावृता सति कब होती है तमोगोड़ से आच्छादित होने पर तमोग से जब आच्छादित होती है तो अधर्म भी धर्म लग जाती है बुद्धि तमसा आवृता सती तमगोण से आवृत होने पर सर्वार्थान मान सर्वानी विज्ञान पदार्थ जितने भी जान योग्य पदार्थ है सबको विपरीत रूप से जानती हो जो बुद्धि सर्वार्थान मान सर्वानी विदार्थन जान योग्य है कहते जान योग्य वस्तु जितने भी हैं सबको विपरीत रूप से समझती हो सही नहीं समझती हो जो बुद्धि विपरीत रूप से मानती हो विपरीता सदार्थों को विपरीत रूपा विपरीता नहीं जाना विपरीत रूप से जानती हो जो बुद्धि जाना बुद्धि सा पार्थ तामसी था ये पार्थ स बुद्धि तामसी वो बुद्धि को तामसी समझ रहा कहा है। धर्म शब्दों न पुरुषक लिंगो भी प्रत्याय धर्म उत्तम कहते देखो धर्म शब्द पुलिंग होता है पुलिंग धर्म धर्मो धर्म ऐसा होता है पुलिंग भी चलता है क्योंकि यहां पर अधर्मम धर्म इतिमा में धर्मम ऐसा दिया धर्म इति होने धर्म इति होने के साथ में धर्मम पड़ा हुआ है अधर्म को द्वितियांत ठीक है अधर्मम शब्द द्वितियांत ठीक है तो धर्म में होना था प्रथमांत वो प्रथमानता है तो धर्म शब्द नपुंसक में भी प्रयोग होता है यही श्लोक में पता लग जाता है यहां भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मम शब्द का प्रयोग कर दिया प्रथमा योग न में ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानी जैसा हो रखा है ये कह रहे हैं धर्म शब्दों न पुंषकलिंगों की अपनी प्रत्यय धर्म शब्द नपुंस के लिंगों में प्रयुक्त होता है ऐसा स्वीकार करके धर्मम यति उत्तम भगवान ने यहां पर श्री कृष्ण धर्मम करके कहा अधर्मम शब्द में तो द्वितीय है वो तो ठीक है अधर्म को धर्म समझना धर्म समझना में धर्म शब्द में प्रथमांत तो होना चाहिए था धर्म होना था कि धर्मम बना रखा है यही श्लोक में पता लगता है कि धर्म शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त तो होता है यदि भी उसके आधार पर तो नहीं हो पाएगा लिंगानुशासन के आधार पर तो पुलिंग में होता है शब्द लिंगों का जो उपदेश तीनों लिंगों का जो उपदेश किया जाता है पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगों का उपदेश होता है लिंगानुशासन में वहां तो पुलिंग में रूप प्रयोग है किंतु कहीं न कहीं होगा यहां धर्म का धर्मम शब्द का प्रयोग कर भगवान ने यही कहना है धर्म शब्दों नपुंस लिंगों की अभिप्रेत्य धर्मम ये उत्तम कहा धर्म शब्द नपुंसक लिंग में होता है इसे स्वीकार करके भगवान यहां धर्मम करके बोल दिया प्रथमांत में माने नपुंसक लिंग हुआ है लेकिन प्रथम एक में धर्मम बना पाया तमसावृता अभिवेकन व्यस्ता हाँ। मैंने अगर्म धर्म इतिहास मनेते तमसावृता न जो बुद्धि ऐसी मानती है मैंने अज्ञान से आच्छादित होना यही है तमसा का अर्थ करते हैं अविवेक विष्ठता लपेटी हुई है किसके द्वारा अभिवेक के द्वारा विवेक नहीं कौन वस्तु क्या है जानती नहीं है अविवेक से चंद्र से लपेटी हुई जो बुद्धि है अभिवेक गुरु की उसी को कहा तमसा तमसावृता तम तम गुरु द्वारा आवृत है कहा कार, कार्या, कार्यादि उतान अंतांश जो कार्यादि कार्या पूर्व में कहे गए हैं और नई कहे हुए जो है जितना कहा दो श्लोक में जो कहा था सात बुद्धि में राज्य बुद्धि पर जो जो पदार्थ कहे गए वो तो कार्य और अकार्य अतिरिक्त भी कार्य और कार्य दोनों कहा हुआ पूर्व में दोनों का तो उसको कार्यकार आदि कार्यकार आदि से नहीं कहा हुआ उनको भी विषय को संग्रह तुम सर्वार्थे के लिए सर्वार्थान करके सभी विषयों को विपरीत रूप से ही जो है जो बुद्धि एक तथ तो प्यार चे सर्वान एव इत्यादि कहा था किसी को सर्वान एवं ज्यय पदार्थ कहा सारे के सारे जो जान योग के पदार्थ है सबको विपरीत रूप से जो बुद्धि जानती हो उसको तामसी बुद्धि कहते हैं कहा विपरीता चकार विपरीताश्र में भाष्य में चकार भी दिया हुआ है ज्यय पदार्थ विपरीताश्र तो इस सकार से क्या लेना अवधारण चकार विपरीत जानती है जितने भी जय पदार्थ है उसको विपरीति समस्ती है अवधारणा चकार विपरीता अवधारण गृहत्वापरीता भाषिक विपरीतान बोलती है विपरीता श्लोक में सकार का जाती है भाषिक विपरीतान सक इं धृतिद्यम व्युत्दय व्युत्दय आरोप सात्विकम धृत्यम वित्वा दे दिया गया अब धृति भी तीन प्रकार का बुद्धिर्दृतव त्रिध्व कहा था धनजय कहा था बुद्धि का भेद और धृति का भेद विष्णु होकर के प्रतिज्ञा की थी तो बुद्धि का वेद तो बता दिया अब धृति का भेद धृति मानी धैर्य धैर्य धीर पूर्व में धैर्य रहता है और धीर में धृति होती है धृती और धैर्य पर्यावाचक शब्द हो जाते हैं मान धर्म है यह और धीर जो होता है धर्म होता व्यक्ति होता है यदि पुरुष है इसमें धैर्य है अथवा इसमें धृति है तो धृतित्रय त्रैविध्यम धृति ये बुद्धि के वृत्ति विशेषी है, है ये अंतकाल की वृत्ति है ये धृति भी, भी। बुद्धि नहीं है बुद्धि तो धर्मी है उसमें होती धृति इदान धृति त्रैविध्यम व्युत्दयु धृति के तीन प्रकार के विपत्ति करने की व्याख्या करने के इच्छुक भगवान आदो सात्विक धृतु व्युत्दय कहा पहले पहले सात्विक धृतु कहते हैं कहते हैं कहा धृत्याययाधारे के मन प्राण व्य क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्य धृति सह पार्थ सात्व धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाेनाभ्यचारिण्या धृती सह पाथसात् यृत्या जिस धृती के द्वारा धारयते पुरुष धारण करता है ग्रित्या ग्रित्या ग्रित्या क्या क्या धारण करता है जिस धृती द्वारा करता है पुरुष मन प्राणेन्द्रियता मन की चेष्टा प्राण की चेष्टा इंद्रियों की चेष्टा को धारण करता है यानी उन्मार्ग उन्मार्ग जाने पर सन्मार्ग में लाने की चेष्टा करता है उन्मार्ग प्रवृत्ति का विरोध करता है रोकता है जिस धैर्य के द्वारा जो गलत मार्ग में जा रहे हो मन गलत मार्ग में जाने वाला हो इंद्रियां जा रही हो गलत मार्ग में प्राण आदि हो उनको वहां से रोकता है जिस धृति के द्वारा जिस धैर्य के द्वारा ऐसे धृति सावी की धृति बोलते हैं कया धृतिया मन प्राण इंद्रिय क्रियाधार रहते हैं जिस धृति के द्वारा जिस धैर्य के द्वारा मन चेष्टा बन की जो चेष्टा है शुभ अशुभ चेष्टा मन की है मन अशुभ चेष्टा में उसको रोकता है जिस धृति के द्वारा इसी प्रकार प्राण की चेष्टा और इंद्रियों की चेष्टा को रोकता है और मार्ग तरफ जा रहे हो गलत मार्ग में जा रहे हो तो रोकता है जिस धैर्य के द्वारा व्यक्ति रोकता है उस रोकने के लिए क्या योगे नविचारणिया योगे ना कहा अव्यविचारी संबंध चाहिए योग चाहिए वहां व्यविचार ना हो कभी हो कभी ना हो ऐसी धृति नहीं धृति का विशेषण है ये आ धृतिया धृति कैसी हो अव्यविचारिणी हो व्यविचारी न हो कभी हो कभी ना हो ऐसा धैर्य नहीं हमेशा धैर्य रखे उसमें किसमें अपने लक्ष्य के ऊपर उन्मार्ग प्रवृत्ति हो पनादि की हो गलत तरीके में जा रहा हो तो रोकने के जो धैर्य हो अपने मार्ग पर रोकने के धैर्य इसलिए अव्यविचार व्यविचारी माने कभी हो कभी रहो, उसको उसको व्यविचारी बोलते हैं या अव्यविचारिणी भक्ति के द्वारा यह धृति के द्वारा कहा योग है ना वही योग है अव्यचारिणी धृति योग है इस योग के द्वारा जो प्राणादि चेष्टा वह उनमार्गाम में रोका जाता हो है इस धैर्य उसे कहते हैं सा धृति पार्थ सात्विका हे पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन उस धृति को सात्विक तृति बोलते हैं ये कहा हुआ है तृतिया यया य के साथ में अभ्यचारण्य का संबंध है या श्लोक में तो मतलब अभ्यपिचारिया उत्तरार्ध में तो यया अव्यपिचारण्य तो तृतीयांत पद है तो संबंध तो है यया अव्यपिचारिणा व्यवहित संबंध यह के साथ में व्यवधान पूर्व का संबंध करना किसके साथ अभ्य विचारिका के साथ, साथ। जिस अभ्य विचारी धृति के द्वारा ये बोलते हैं धारण धितया धारा धारण करता क्या धारण करता है प्रश्न उठता है तो कहा मन अप्राण इंद्रिया क्रिया क्या यह मन की क्रिया प्राण की क्रिया इंद्रियों की क्रिया कुछ धारण करता है मनस् प्राणा इंद्रियाणी द्वंद समाज करना मन प्राण और इन्द्रिया मन प्राण इंद्रियाणी ऐसे बन जाएंगे द्वंद्व समाज के बाद तेसराम क्रिया मैंने चेष्टा हो की क्रिया मैंने चेष्टा तत्त व्यापार मन का व्यापार प्राण का व्यापार इंद्रियों का व्यापार को और मार्ग प्रवृत्ति से रोकता है जिस धैर्य के द्वारा साधक रोकता हो कही चेष्टा उस शास्त्र मार्ग प्रवृत्ति शास्त्र को अतिक्रमण करके जो जा रहे हो चिंता आदि बेजारो मन आदि वहां से रोकता है जिस धैर्य के द्वारा उस शास्त्र मैंने कल मैं शास्त्र को अतिक्रम करके जा रहे हो तो चेष्टा मनादी की चेष्टा उस उस मार्ग प्रवृत्ति से धार रहे थे धारण करता है धार ही कहा धार धारे थी धारण करता है कहा धृत्या ही धारिमा उत्तर विषय अनुभव नहीं करते धृति के द्वारा ही मैंने अस्मात् धृति के द्वारा धैर्य के द्वारा धारण किए गए मन मन की चेष्टा प्राण की चेष्टा इंद्रियों की चेष्टा जो होगी वह उस शास्त्र विषय अनुभवंती गलत मार्ग में जाने वाले नहीं होते हैं यदि धैर्य हो तो उस धारे माना जो चेष्टा है वह प्राणादि की चेष्टा मनादि की चेष्टा उस शास्त्र विषय अनुभव उस शास्त्र मैंने गलत तरीके से जाना शास्त्र ने जिसको निषेध किया उस तरफ जाना ये नहीं होता उसको विषय करने वाले नहीं होते हैं देखा एक नंबर टिप्पणी है ना धार्यमाणा मनादि चेष्टा धार्यमाण कौन है मनादि चेष्टा है धृती के द्वारा धारिमाण हो धैर्य करके धारण किया हो तो क्या हो उच्चास्त्र भी जान कि गई फिर शास्त्र जहां निषेध किया उस तरह के संकल्प मन नहीं कर सकता धैर्य धैर्य करके रखा हुआ है उसको अपने लक्ष्य में रखा हुआ है इस प्रकार इंद्रिया भी गलत मार्ग में जा सकती धैर्य से उसको रोक के रखा हुआ है इत्यादि योगे ना समाधि ना एकाग्रता चाहिए वहां योग माने समाधि समाधि माने एकाग्रता तैयार तो योगाश्चित वृत्ति विरोधा है ना वही एकाग्रता है समाधि को कहा जाता है एकाग्रता और समाधि पर्यावाचक शब्द होते हैं योगे ना मान समाधि ना समाधि के द्वारा मैंने एकाग्रता के द्वारा ही रोका जाता है उनको एक ही आग्रह होना चाहे अपने लक्ष्य ही ऐसे तृतीय मान धैर्य के द्वारा उनमार्ग प्रवृत्ति को रोका जिस धृति के द्वारा रोक धैर्य के द्वारा रोकता हो मन को इंद्रियों को प्राणों को रोकता हो तो ऐसे धृती के द्वारा जो होगा उसको सात्विक धृति कहते हैं यह कहना है धृत्या ही इत्यादि कहा था आगे बोलते हैं नित्यम समाधिक अनुगत नित्यम नित्य एकाग्र रूप में अनुगत होनी चाहिए धैर्य ऐसा होना एकाग्र हो लक्ष्य अपना सही होना चाहिए उससे में एकाग्र होना चाहिए लक्ष्य जैसे जैसे बनाने के समय उसके लक्ष्य बिल्कुल एकाग्र होता तभी बाढ़ बन पाता है। नहीं तो नहीं बन सकता ठीक इस प्रकार तो ऐसे धैर्य चाहिए ऐसे धैर्य के द्वारा अपने लक्ष्य में धैर्य करके बैठ जाता जो व्यक्ति फिर सब और महाराजांग प्रवृत्ति से रुक जाते हैं व्यापार हो इंद्रो के व्यापार पहाड़ के व्यापार जैसा भी हो सब रुक जाते है ये तो, तो उत्तम भक्ति कहते ये कहा हुआ हो जाता है अव्यपिचारिणत्या मान अव्यपिचारी धृति चाहिए एकाग्रता रूपी धृति चाहिए धैर्य चाहिए अव्यचारिना धृतिया दो नंबर टिप्पणी में कहा यार योगे ना स अविनाभूत है यार योग के साथ एकाग्रता के साथ अब तेन बिना तदअपन्नम अभिनाभूत होता है उसके बिना यह नहीं हो सकता योग के बिना अभ्यविचारी धृति नहीं हो सकती है एकाग्रता के बिना नहीं हो सकती जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं, नहीं हो सकता अविनाभाव संबंध होता है दोनों में तेन बिना तद अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता धूम है तो अग्निहे सिद्ध होता है तो इसलिए अयोग्य विचारिणी अव्यविचारिणी भक्ति है तो योग जरूर है यह सिद्ध हो जाता है ये कहा योगे अव्यपिचारिया इत्यादि अर्थ कर रहे हैं ये तो उत्तम बहुत एकावत है अव्यपिचारणिया ध्रतियां जो अव्यपिचारी धृति होगी निरंतर एकाग्रता में बैठी हुए अपने लक्ष्य में ऐसी धृती एकाग्रता ऐसे बाण बनाने वाले को उदाहरण दिया जाता है एकाग्रता ऐसे एकाग्रता चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर ऐसे धैर्य के द्वारा इनकी गलत चेष्टा से रोका जाता है जा सकते एकाग्रता इधर हो तो दूसरे तरफ जा नहीं सकता भी है मनोप्राण इंद्रिय क्रिया मारो, मन के क्रिया की की चेष्टा चेष्टा चेष्टा प्राण धारण धारण करता करता हुआ योग है योग के एकाग्रता के द्वारा धारण होता है उसका अपने तो लक्ष्य में एकाग्रता है उसकी लक्षणाधति जो इस प्रकार की धृति है धैर्य धृति सा पार्थ सात्विकी हे पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन उस धृति को सात्विकी धृति समझो ये कहा हुआ, हुआ है ठीक है कहते हैं निर्दिष्टायाम चेष्टाम तीन प्रकार की चेष्टा का उपदेश किया यहां मन क्रिया प्राण क्रिया इंद्रिय क्रिया जो निर्दिष्ट है उपदिष्ट है तीन प्रकार की चेष्टा निर्दिष्टाराम चेष्टाराम चेष्टा मानी चेष्टा क्रिया जो तीनों की क्रियाएं हैं कथम धृतिया धारम दृत धैर्य के द्वारा कैसे धारण है इनकी क्रिया को प्राण की क्रिया बन की क्रिया और इंद्र की क्रिया को कैसे धारण होना तद ताह इत्यादि शब्दों से कहा था वाद्य कहा था ताह ताकि कहा था धारियों तेसाम क्रिया तेसाम क्रिया चेष्टा ता मैंने उनको उत्तास्त्र मार्ग से रोकना गलत प्रवृत्ति से रोकना यही होता है उनको ता मैंने उनको इन चेष्टाओं को तीनों प्रकार की चेष्टाओं को प्राण चेष्टा चेष्टा इंद्रिय चेष्टा को रोकना यही अर्थ होता है ये दीप्ती अंत है ता मैंने हाँ। हाँ, उनको कहा तदैव अनुभव में अनुभव है यदि अव्य विचारिणी धृति होगी तो ये चेष्टा जरूर आएंगे उन्मार्ग विमी नहीं होंगे सबके सब, सब। प्राण आदि मनादि तदेव तीन नंबर टीप है उस शास्त्र मार्ग प्रवृत्ति आरण यही है मगर गलत मार्ग से इनको धारण करना गलत विषयों का चिंतन न हो गलत विषयों का इंद्रिया न जाए इत्यादि के लिए यही है उच्शास्त्र मार्ग गलत शास्त्र के मार्ग है उसमें उस, उस प्रवृत्ति से धारण करना ये होता है इसका अर्थ तदेवक तद का अर्थ अनुभवें अनुभव है ही या दृतिया ही धारिमाणा के द्वारा इनको जो रोका जाता है धारित किया जाता है धैर्यपूर्वक ये तीनों को मन प्राण सबको रोका गया हो, होने उत्साह प्रवृत्ति से रोका गया हो उस शास्त्र विषय अनुभव फिर गलत मार्ग में नहीं जा सकते उनको रोक रखा है धारण कर रखा है धैर्य के द्वारा ठीका। ठीका ध्रीय अनाया धृति है धारण किया जाता है इसके द्वारा इसको धृति बोलते हैं कहते हैं यहां ध्री धातु के द्वारा तीन प्रत्यय किया है णकारक में जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसको धृति कहते हैं जिसके द्वारा धारण किया जाता है मन की चेष्टा प्राण की चेष्टा आदि को क्यों गलत मार्ग से रोका जाता है धृति यत्न विशेष है प्रयत्न विशेष है वो मैंने अंतकरण के धर्म प्रयत्न विशेष है यत्न विशेष धृति एक प्रयत्न विशेष है पया धृतिया उस धृति के द्वारा यारे महाराज यथोपतिष्ठा चेष्टा उसके द्वारा रोका गया जो धारिमाण है धैर्य के द्वारा रोका गया जो इसमें तीन प्रकार की जो चेष्टा बताई थी प्राण चेष्टा चेष्टा इंद्रिया चेष्टा चितिया है शास्त्र अतिक्रम्य न अर्थांतर अवगा भवनती थे शास्त्र को अतिक्रम करके अन्य अर्थ में जाने वाले नहीं होते हैं अन्य विषय में नहीं जा सकते शास्त्रीय विषय में रहेंगे मान धृत्य के द्वारा यदि धारण किया हो तो अपने लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकते उनके धृति के द्वारा धारण किया हुआ जो चेष्टा होता है यथोपतिष्ठा चेष्टा मैं तीन प्रकार की चेष्टा की चर्चा है पूर्व में शास्त्र में में न अर्थांतर अवगा में भवन का शास्त्र को अधिक्रम शास्त्र ने जो कहा उसे अतिक्रमण करके अन्य विषय में जाने वाले नहीं होते यदि धैर्य के द्वारा धारण किया हो तो कहा धृत्य समाधि अभिनाभूतत्व किसी नैर्य जो है ना समाधि के द्वारा अभिनाभूत है एकाग्रता है एकाग्रता से ही धृति धैर्य से एकाग्रता आ जाती है एक योगे नाव्य विचारी ने कहा योगे ना समाधि योग समाधि के द्वारा अभ्य हो माने एकाग्रता से अभ्यपिचारी बनी हो एकाग्रता अपने लक्ष्य में है जिसके उसके द्वारा एकाग्रता जो ध्रुवी धैर्य है उसके द्वारा इन चेष्टाओं को धारित किया जाता है यह चेष्टा फिर गलत मार्ग में नहीं जाते प्राणाधिक चेष्टा कहा अनु धृतर नियमित समाधि अनुगतत्व कथम धृति का हमेशा के लिए एकाग्रता में जाने कैसे होगा कैसे एकाग्रता कर, कर पाएगी धृति समाधि के बाद एकाग्रता के माध्यम से कथम उक्त क्रियाधार होगी फिर कैसे पूर्वोक्त तो, तो तीन क्रिया बताई गई है माने क्रिया प्राण क्रिया इंद्रिय क्रिया जो कहा है माने समाधिक में अनुगत होता होते हुई धृति कैसे तीन क्रिया को धारण कर पाएगी यहाँ तो कहा ये तत्व उक्तम भगवती कहा यही कहा हुआ होता है ये श्लोक में धृतिया ये आधारित मन प्रण्रिय क्रिया योगे न्यविचार धृतिस पार्थ सा कहा हुआ इस श्लोक में यही कहा हुआ होता है अव्यविचारण धृतिया व्यविचार ही ना हो तो धृति आपकी कभी हो कभी ना हो हमेशा धैर्य होना चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर चाहिए अव्यविचारे धृतिया अभ्यविचारिक धृत्य के द्वारा मन प्राण प्राणारे माणो मन की क्रिया प्राण की क्रिया इंद्र के द्वारा धारण करता हुआ जो व्यक्ति है वह योगी योग के द्वारा एकाग्रता के द्वारा धारण करता है इंद्र की क्रियाओं को किसके द्वारा एकाग्रता का बिना धैर्य आएगा नहीं धैर्य के बिना क्रियाओं को रोक नहीं पाता ठीक है ये अयवम लक्षणाधि की कहा था उक्त क्रिया जो तीन प्रकार की क्रिया बताई है मन क्रिया प्राण क्रिया इंद्रिय क्रिया धारे मार धारे मार जो धारण करने वाला व्यक्ति है जिसको धारण कर रहा है जो साधक योगे न ब्रह्मणी समाधि ना एकाग्रण का योग माने ब्रह्म में समाधि कहां समाधि ब्रह्म में समाधि माने के एकाग्रता यही है योग योग माने समाधि माने क्या चित्त वृत्ति के रोको योग कोई वृत्ति न बने अन्य वृत्ति कोई ना आए एक ही में रह जाए उसका नाम समाधि है।, है तो योगे ना ब्रह्मणी समाधान समाधान न एकाग्रता का। योग माने ब्रह्म में जो समाधान है एकाग्रता है वही एकाग्रता के द्वारा अभ्य विचार में या एकाग्र होने पर धैर्य अवश्य रहना है अविनाभूत है धृति समाधि के द्वारा योगे ना योगे विशेषण है मानी योग माने समाधि है एकाग्रता है अपने लक्ष्य के ऊपर उससे जो अविनाभ होता है, मान उसके बिना वो नहीं एकाग्रता के बिना धैर्य आने वाली नहीं है लक्ष्य में एकाग्र होने पर धैर्य होता है द्वितीय धारे थी उसी के द्वारा धारण करता है साधक धारण करते किसको क्यों तीन क्रियाओं को मान क्रिया प्राण क्रिया इंद्रिय क्रिया धारे थी अन्यथा तद अविनाभाव है योग नहीं है एकाग्रता नहीं है लक्ष्य के ऊपर तो धैर्य होना संभव नहीं है तद अविनाभाव अविनाभाव अभाव है तो अविनाभाव का अभाव होने पर योग नहीं है केवल धृति है ऐसी स्थिति में तो धारणा सिद्ध नियम है न तद तो धारणा सिद्ध कभी कभी धारणा हो सके कभी नहीं हो नियम तो हमेशा के लिए धारण होना है तीनों क्रियाओं को धारण होना संभव नहीं है लक्ष्य में एकाग्र हो धैर्य हो तभी धैर्य आएगा धैर्य होने पर इन क्रियाओं को उन्मार्गामी प्रवृति से रोका जाता है जिस जिसके द्वारा उन्मार्गामी प्रवृति को रोका जाए जिस धृति से धैर्य से उस धैर्य को सात्व की कहते हैं यह है तो बेकारी धृति नहीं साथ में योग चाहिए लक्ष्य में एकाग्रता अपना क्या लक्ष्य है उसमें एकाग्रता एकाग्रता रूपी योग हो उसके द्वारा धैर्य हो उस धैर्य से रोका जाता है उनमार्गामी प्रवृत्ति को रोका जाता है गलत मार्ग में जाने वाले वन की चेष्टादि को रोका जाता है तो इसलिए उसको ये कहते हैं सात्विक धैर्य कहते कहा चार में कहा टिप्पणी में योगे सह ध्रतेर अविना भावाभावे कहते हैं या धूते नहीं ध्रते है पाठ गलत सब क्या है योगे नो मैंने एकाग्रता टिप्पणी है चार नंबर की नीचे दिया योगे न सह धृतेर अविनाव भाव अभावे धृत योग के साथ ध्रृति का अविनाभाव यदि हो जाए अविनाभाव का अभाव होने पर अविनाभाव नहीं है उसके बिना भी ये हो जाए धृति हो जाए तो काम नहीं चलेगा कि कहा अविनाभाव होने पर नहीं हो पाएगा कहा आगे राजस्यम धृतिम दर्श इति कहते हैं अब आगे राजसी धैर्य को दिखाते हैं कैसे धैर्य को राजसी बोलते हैं धैर्य भी तीन प्रकार का ना सात्विक राजस्तामस यया तो धर्म कामार धृत्याधारितर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृती सा पार्थ दास यया तो धर्म कामार धृत्याधारितर्जुन संजय नफलाकांक्षी धृति तू सांतु पहले वाले धृति से व्यावृत्ति करने के लिए पहले वाली सात की धृती की चर्चा हो गई तू मानी किंतु यृतिया जिस धृति के द्वारा धर्म कामार्थान अर्जुन अधारे थे धर्म काम, काम अर्थ को धारण किया जाता मोक्ष नहीं धर्म काम अर्थ चार प्रकार के पुरुषार्थ को धर्म है काम है अर्थ अर्थ माने वर्तमान द्रव्य आदि की इच्छा है धर्म स्वर्ग आदि के लिए कर्म आदि करता है जित के द्वारा अथवा काम मानी इंद्रियों की पुष्टि के लिए तो कर्म करता है इत्यादि के लिए धारण किया जाता है धैर्य के द्वारा प्रसंग फलाकांक्षी प्रसंग पूर्वक क्या का? फल चाहने वाला है धर्म अर्थ काम जो किया था उसका फल चाहने चाहता जितने के द्वारा फल चाहने वाला व्यक्ति ऐसा धारण करता है धृति को किसके धर्म के लिए काम के लिए मोक्ष के लिए क्या है मोक्ष अर्थ के लिए विषयों के लिए अथवा इंद्रियों को पुष्टि के लिए इंद्रियों मजबूत हो इसके लिए धैर्य कर रखा है धैर्य पूर्वक धारण कर रहा है, है अथवा धर्म के लिए स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए एक आदि पर धैर्य करके बैठा हुआ है तो प्रसंग फलाकांक्षी प्रसंग के द्वारा फल चाहने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति ऐसा चाहता है धारण तो करता है परसम के द्वारा फल चाहता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो धैर्य किया जाता है किसके लिए धर्म के लिए यज्ञादि के लिए धैर्य पूर्वक की अज्ञात करता है स्वर्ग फल चाहता है और अथवा काम इंद्रियों के पुष्टि चाहिए क्योंकि तो इंद्रियों की पुष्टि के बिना विषय नहीं भोगा जाता तो इंद्रियों की पुष्टि को काम कहते हैं उसके लिए धारण की धैर्य किया जाता है किस तरह पुष्टि हो उसके लिए धारण करेगा अथवा अर्थ मानी विषय के लिए जो धार्म फलाकांशी पारित ऐसे देवी को राजसी कहते हैं कहा हुआ है ठीक या तू भाष्य बताया धृतिया जिस धृति के द्वारा तो मे किंतु धर्म काम कामार्थ धर्मच अच्छा, काम, अच्छा, काम, काम, काम से अरे चार प्रकार धर्म काम अर्थ मोक्ष चार प्रकार तो होते हैं ना मोक्ष पुरुषार्थ उनमें से तीन को चाहता है जिस धृति के द्वारा या तो धर्म को चाहता है तो धर्म के लिए धैर्य करके बैठा हुआ है यज्ञ आदि में सावधान होकर के करता है धैर्यपूर्वक करता है अथवा अर्थ चाहता है विषय चाहता है पुत्र आदि विषय चाह रहा है उसके लिए भी प्रयत्नपूर्वक यज्ञ आदि कर रहा है पुत्र काम वह ये तो वाक्य सुना पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए क्या करेगा धैर्यपूर्वक करेगा अथवा काम मान इंद्रियों इंद्रिया हो विषय तो कैसे भोगेंगे उसके लिए प्रयत्नपूर्वक उसके साधन अपना रहा है किस तरह से इंद्रियों की पुष्टि हो ऐसे चाहता जिस धैर्य का आने पर ऐसा होता हो और प्रसंग के आधार फल चाहता तीनों में फल चाह रहा है कोई स्वर्ग फल चाह रहा है कहीं पुत्र फल चाह रहा है कहीं इंद्रियों की पुष्टि चाह रहा है फल की आकांक्षी हो चाहने वाला हो ऐसे धृति को कहते राजस्व धृतीय कहा होगा यह धर्म कामारथान धर्मस् कामस् अर्थस्थ द्वंद्व समाज है धर्म काम धर्मार्थ काम इत्यादि कहा धर्म कामार्थान कामा यथाता है धर्म कामारथान पद है धर्म कामार्थान धृतिया धारे थे धारण करता मन मन में धारण करता है इन दिशा को धारण करता है नित्य नित्य करते धारण करता है इनको किसको धर्म काम अर्थ को प्रतिदिन करते किस स्वर्ग चाहिए यज्ञ करता रहता है पुत्र तो चाहिए यज्ञ करता रहता है अगर विषय अर्जन तो उसके लिए साधन करता रहेगा अर्जुना कहा प्रसंगे न यश्य धर्म धारण प्रसंग जिस जिसके धार्म की प्रसक्ति हो रही यहाँ चाहे धर्म का हो चाहे अर्थ का हो चाहे काम का हो तेरते ते उस द्वारा निस्वार्थ वापसित सिद्ध किया स्वार्थ भाव है तेरते ना ते प्रसंगे न फलाकांक्षी तत्त फल को चाहने वाला यह पुरुष जो पुरुष ऐसा होगा तस्य धृतिर उस पुरुष का जो धृति होगा मनुष्य का धृति धैर्य या जो धृति या ऐसी धृति सा पात्र उस धतु को राजसी समझना माना मोक्ष को लेकर के नहीं आए पहले वाला मोक्ष को लेकर था तृतय धारतीय मन प्रद्रिय क्रिया योगे ना विचार तृतीय सा पार्थ सात्व की सात्विकी वाला था वो तो बाकी तीन में जो धारण करके बैठा हुआ है स्वर्ग चाहिए सावधानी से अज्ञात रहा फल चाहता है उसको बदले और पुत्र चाहिए यह लौकिक फल चाहिए पुत्र चाहिए उसके लिए भी क्या कर रहा है सावधानी से कर रहा है और बृष्टि कामों कार्य है वर्षा नहीं तो वर्षा चाहता है उसके लिए क्या कार्यरिया सावधानी से करेगा कारिरियाग करने से वर्षा होती है बोलते हैं इत्यादि कई तरह के कामना के आधार पर फल बताया जाता है लौकिक अथवा पारलौकिक संबंधी कर्म है तत्त कर्म करता सावधानी से करता है अथवा अपने इंद्रिय विकलांग न हो जाए उसके लिए इंद्रियों की पुष्टि के लिए यज्ञ करता रहता है सावधानी से करेगा तो किंतु फल चाहता है प्रसंग प्रसंग का जैसे जैसे किया वैसे उस फल चाहता है उसके लिए किया तो सावधानी पूर्वक है किंतु उसके राजसी तृति कही जाती है मुख्य तो मिलना नहीं है ठीक हुआ है ठीक है कहा तेसाम धारण प्रकार आहाव उनके धारण का मन में धारण करता है धृति को कहा करता है मन में करता है पुरुष मनुष्य सावधानी पूर्वक मन में धारण करके रखता है कहा फलाकांक्षी कश्य विशेषण तीन कहा पहले धर्म कहा अर्थ कहा तीनों में से किसका विशेषण है फलाकांक्षी किस फल को चाहने वाला ये प्रश्न उठा तथा यह पुरुष कहा पुरुष का, का विशेषण फलाकांक्षी किसका है यो पुरुष तो जो मनुष्य फल को चाहता हुआ धर्म चाहता हुआ काम चाहता हुआ अर्थ चाहता हुआ मन को एकाग्रता रूपी धैर्य रखा हुआ है तो वो राजसी धैर्य कहा जाता है धृति कही जाती है कहा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मनमेव न वि मुंचति दुर्मेरा धृति सह पाथतामसी या या स्वप्न भयम शोकम विशालमे नवती दुर्मेधा धृती सा काम सीमता यया धृत्या जिस धृति के द्वारा जिस धैर्य के द्वारा स्वप्नम स्वप्न को नहीं किया सोता रहेगा वही उसी में धैर्य बनाए रखता है उसी में धैर्य उठने का समय होगा फिर भी नहीं उठता बड़े धैर्य दै, हो गए सो सोया स्वयं भयम भय के साधन को भय को नहीं त्यागता भय के साधन को नहीं त्यागता दरकारी के साधन को नहीं त्यागेगा करता रहेगा शोकम शोक को नहीं त्यागता मन में चिंता जिस धैर्य के द्वारा उसको बनाए रखता, रखता चिंता को विषादम विषाद रोता रहता है जहां भी जाओ ये नहीं ये वो नहीं है अब क्या होगा क्या होगा हमेशा विषाद करता रहता है जिस धैर्य के कारण उसी में बनाया हुआ है उसने स्वप्न में भय में शोक में पिछाद में और मद, घमंड में धैर्य बनाया हुआ है मेरे समान कौन है? मैं ऐसा हूं ऐसा हूं घमंड बनाता है जिस धैर्य के द्वारा न इनको नहीं त्यागता जिस धैर्य के द्वारा इनको बनाए रखता है मुजरिमोचने तो त्यागना चाहिए इनको स्वप्न है भय है शोक है पिछाद है मत त्यागना चाहिए किंतु नई नवी दुर्वेदा का यह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुष्टाधा दुष्टा, बेद, यश्य जिसकी बुद्धि दुष्ट हो उसको दुर्वेदा बोलते हैं उस व्यक्ति को नवींत दुर्वेदा जो बुद्धिहीन व्यक्ति है इनको नहीं त्यागता जिस दायरे को द्वारा बनाए रखता है इनको सोते रहना चाहता है हमेशा भयभीत है होता है शोक नहीं त्यागता मन चिंता से ग्रसित रखता है विषाद इंद्रियों की दुर्बलता आदि को समझ करके रोता रहता है और बदघ घमंड से युक्त होकर के रहता है जैस धैर्य के द्वारा धैर्य तो है यहां इसका नदी इनको नै त्यागता है भयादि को स्वप्न आदि को जो दुर्भेदा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति धृती ऐसे धृति जो है ना सा धृती वाला सा धृती धैर्य को तामसी धृति कहा गया धैर्य का कहा है भाषण कहते यया स्वप्नम निद्रा भयम त्रासम भयम ने त्रास दर तृषि उद्बेग धातु है ना ये भी भय तरसि उद्वेग एक ही धातु होता है एक ही अर्थ भय जिस धृति के द्वारा यया धृतिया द्रित्या, तृतियां जिस धृति के द्वारा स्वप्नम निद्रा को नहीं त्यागता बनाए रखा जाता है सोते रहो सोते रहो सोते रहो, सोते रहो बस ऐसा मानता है भयम त्रासम भयन त्रास भय शोकम विषादम अवसादम शोक को भी नहीं त्यागता विषाद माने अवसाद विषन्नदाम माने इंद्रियों की शिथिलता आदि को लेकर के दुखी होता रहता है ऐसा है मदम विषय सेवाम मद मन विषय सेवा में लगा हुआ है मेरे समान कौन है ऐसा मानता है आप मनोबहु मन अपने को बहुत कुछ मानने वाला मेरे पास इतने विषय है ऐसा है ऐसा है मेरे समान कौन है ऐसा मानने वाला मध मत तय पागल हो रखा कोई शराब पिया हुआ होता है बत्ता बोलते हैं उसको बत्ता हुआ व्यक्ति जिस तरह से कमंड में आता है उस पर गमंड रहता हो मधवे बच मध है मित्यम कर्तव्य रूपये कुरबन हमेशा ये तीनों को बना ये चारों को बनाए रखता है कर्तव्य रूप से किसको स्वप्न को भाई को शोक को पिछाद को पद को पांच को जैसे कर्तव्य नित्यकर्म इस प्रकार इसको बनाए रखता है जो व्यक्ति जी धैर्य को द्वारा धैर्य में रखा हुआ है अच्छे काम में धैर्य नहीं है इसमें धैर्य है जिसका न विमुंचती ऐसा करता हुआ त्यागता नहीं है जो इनको निद्रादी को नहीं त्यागता जो धारण ही थी, थी उल्टा धारण करके बैठा हुआ है ये दुर्मेरा कहा कुत्सित मेरा जो खराब बुद्धि वाला व्यक्ति है दुष्ट बुद्धि वाला है पुरुषा मान्य मनुष्य यह यह मनुष्य है यह पुरुष तस्य धृतें सा तामसी पता ऐसे धृत को तामसी मानी गई है ऐसे कहने इन प्रकार के धैर्य की चर्चा कही सात्विक राजस्थानस ठीक है बोल शोक मानी प्रिय वियोग निमित्तम जो इष्ट पदार्थ का अभाव होना है वियोग होने से निमित्त उस निमित्त से शोक होता है पुत्र परा कुछ अनिष्ट हो गया अपना प्रिय विषय था उसके वियोग के कारण शोक हो गया मन की चिंता है यह शोक शोकम मानी प्रियोगतापम संतापने कष्ट यही होता है प्रिय वस्तु का वियोग निमित्त तक जो संताप होता है कष्ट होता है उसको कहा शोक और विसन्नता मान इंद्रियाम ग्लानी इंद्रियों में की शैथिल शिथिलता इसको कहा कि विषाद शब्द से कहा गया है यहां इंद्रियों की शिथिलता होने पर भी मन में चिंता है पहले वाली चिंता ये चिंता में अंतर है शोक का अर्थ है प्रिय वस्तु के मैंने अभाव के कारण से होने वाले शोक और यह होता है इंद्रियों की जो ग्लानी हो गई इंद्र काम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे शोक होता है वो दूसरे प्रकार का शोक विषाद का अर्थ ये कहा विषणताम इंद्रियाण्लानी विषन्नता कहा था विषादाम कहा कहता उसका अर्थ इंद्रियों की ग्लानी ग्लयी अर्थ क्षय इंद्रिया काम नहीं कर पा रही है उस स्थिति शोक होना इत्यादि विषय कहा था मत का अर्थ कहा था विषय कहा था उसका अर्थ करते हैं को मार्ग प्रवृत्ति उपलक्षण वो मार्ग प्रवृत्ति का भी है उपलक्षण है विशेष सवाल करता, गलत मार्ग में जाने के जिसका आदत बन जाती है जिस दायरे को उसी को धैर्य बनाए रखा है लोगों के कहने पर भी उस रास्ते को छोड़ता नहीं है दायरे उसी में है ऐसा स्वपराधि बनांतम जो स्वप्न से लेकर मद तक घमंड तक जो पांच बताए गए यहां अच्छे गुण नहीं है दुर्गुण है ये सदगुण नहीं है इनको नहीं छोड़ते जिस धैर्य के बाद व्यक्ति नहीं छोड़ता हो इनको सर्वे वो कर्तव्य थे या आत्मा बहुमन सब मेरे लिए कर्तव्य है ऐसे मानता हो ये पांचों को सोना मेरे लिए अच्छी बात है सोने चाहिए ज्यादा मानता हो और भयभीत होना गलत काम करेगा तो भय होगा ही भी तो होना और शोक प्रिय इष्ट वस्तु के वियोग निमित्तक होने वाले बन के चिंता और विषास मान इंद्रिय ग्लानी इंद्रिय के ग्लानी होने से उसे चिंता है अब तो क्या होगा कैसा हो गया इत्यादि और मदगा अर्थाव होता है घमंड विश्व की सेवा से ही कहा हुआ था तो स्वप्नादिपान्तम सर्वमेव कर्तव्य थे आत्मनो बहुमन्यमानो होगा स्वप्न स्वप्न से लेकर के मद तक जो पांच बताए गए यहां उसको अपना कर्तव्य मानता हो जो व्यक्ति मेरा ये कर्तव्य है यह समझता हो मन्यमान हो मन से नित्य में मन में हमेशा इन्हीं को रखा हुआ है जिसमें कुरबन दुर्वेरा यह दुष्ट बुद्धि वाला माने जाता है नीमुंच इसको त्यागता नहीं कभी भी इनको ए, जो दुर्गुण है इनको न्याय त्यागता है है वो दुष्बुद्धि वाला किंतु धारा ही थी है पर वो हमेशा धारण करता ही योजना ऐसा करता हमें धारण करता रहता है जिस धृति से ऐसा करता है उस धृति को तामस धृति कहते हैं धैर्य धृति मारे धैर्य धैर्य धृति परियावाचक शब्द है कर्म है वो दोनों अब कहा हुआ था तीनों गुणों के से, कारण से माने कर्ता कर्म और फल कारक क्रिया फल तीनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं करके पहले कहा था कारक भी तीन प्रकार के कर्ता भी तीन प्रकार के हैं और कर्मा, क्रिया वो भी तीन प्रकार के हैं और फल भी तीन प्रकार का फल है सुख इनका फल सुख होना है वो भी तीन प्रकार का होगा किन प्रकार का फल होगा यह कहना है अब फल के बारे में बताना चाहते यह कहना है वृत्तम अनुद्या अनंतर श्लोकों आह कहते हैं पूर्व के बाद यह कुछ अनुवाद करेंगे उसके बाद आगे आने वाला श्लोक जो छत्तीसवां नंबर के श्लोक है उसको कहेंगे कहना है गुण भेदे न क्रियाणाम कारकाणाम च्रिधा भेद कहते गुण के भेद से सतगुण रजगुण तमुगुण के भेद से तीन प्रकार के है, है, गुण हैं प्राकृतिक गुण हैं गुण गुण के भेद द्वारा क्रियाणाम कर्म और कारकाणाम कर्ता त्रिधा भेद तीन प्र, तीन प्रकार के भेद बताए गए कारक तीन प्रकार के कर्ता आदि तीन प्रकार के और गुण क्या है क्रिया भी तीन प्रकार की बताई गई फल बताना भागी रहे वो तो कारक के द्वारा जो क्रिया हुई उसका फल क्या होगा अतः इदानी फल से, से सुख फल उसका सुख होता है तो सुख है फल सुख से त्रिधा भेद उचित एक कहा और तीन प्रकार का वेद सुख भी कहा जाता है फल रूप में कहा जाता है तीन प्रकार ये भी सात्विक राजस्थान फल भी तीन प्रकार का होगा ये कहना चाहते हैं टीका में है ना थोड़े क्रियाकारकाण गुणतः गुणतः त्रैविद्य उक्ति अनम क्रिया और कारक इनका दोनों का क्रिया का भी कारक का भी गुणतः गुण के कारणों से जो तीन प्रकार के गुण हैं इसी कारणों से त्रैविद्य उक्ति अनंतरम तीन प्रकार के कथन के अन्तर कर्ता आदि कारक तीन प्रकार के और क्रियाविद तीन प्रकार के कथन के पश्चात फलस्य सुखस्य सुख से त्रैविद्य उक्ति अब फल तीन प्रकार का कहना है वो तीन प्रकार के कहने के अवसर में यानी इधानी शब्द है दो के तो कथन हो गए क्रिया और कार्य के कथन हो गए हैं तीन तीन प्रकार के अब फल का कथन करना है सुख है फल कहा। ये उपाधे वेदार्थम त्रय त्रैविदम समाधानम ऐकाग्रम ममोदिश्य आगे तो बात अलग है आगे श्लोक शुखा है सुखम तो इदानी त्रिविधम श्रृण मे अभ्यास रमते दुखा सुखम तो इदानंत्रि शृणु मे भर्तरसव अभ्यास रमते युखा तो मनि किंतु सुखम इदान इदान इस क्रिया कारक तीन प्रकार के बातें बता दी क्रिया भी तीन प्रकार कारक भी तीन प्रकार अब इदानी में अब अथुना अब सुखम त्रिविदम शुणो मे मत्ता मेरे से सुखम त्रिविदम शुणो तीन प्रकार के सुख को भी समझो ये बात कर सभा हे भरतुल में श्रेष्ठ अर्जुन तीन प्रकार के सुख को मेरे से समझो कहा यभ्यासा रमते जिस सुख में सुख है अभ्यास करते करते आनंदित होता है जिस सुख में दुख दुख का अंत हो जाता है जब प्राप्त होता है दुख का अंत प्राप्त होता है जिस सुख में पहुंचने पर दुख का अंत प्राप्त हो जाता है सुखकाल में दुख नहीं होता वो भी तीन प्रकार के है सुख ऐसे सुनो कहा है बाद त्रिविधम सुनो का सुख इस समय में मेरे से तीन प्रकार के सुख को सुनो माने समाधान करो मन को एकाग्रता करो मेरे बातों को सुनने के लिए सुख तीन प्रकार का होता है फल जो क्रिया और कारक पहले बता दिया तीनों तो होते हैं संसार में क्रिया कारक फल माने कर्म करने वाले साधन अथवा कर्ता साधन साधन भी बता दिया बुद्धि आदि साधन बता दिए कर्ता बता दिया है मुक्त संभोह ने हम बात बारे में बताया था और साधन भी बता दिया बुद्धि आदि साधन भी दिया कृति बुद्धि इत्यादि साधन भी बता दिया है अब फल बताना भागी रह गया तीन स्वरूप होते हैं संसार के क्रिया कारक फल क्रिया और कारक तीन तीन प्रकार के बताए अब फल बताना है सुखम तू इधान तू मैंने किंतु इधानी अब सुख के बारे में मैंने धृती आदि हो गई अब तू मानी किंतु इस समय त्रिविदम श्रृणु समाधान कुरु का मन समाधान करो एकाग्रता करो मेरी वाणी बा, में आगे मैं कहने जा रहा हूं कहा मैं ममु ये में मैंने कहा मेरे मन मैं माने मामा मेरा मेरे ये पानी सुनो आगे कहने वाला हूं सुख के बारे में अभ्यास परिचय जिसके परिचय से आवृते परिचय आवृत्ते जिसके आवृत्ति करने से अभ्यास जिस सुख के परिचय सेवन परिछ, से आवृत्ति करने से आवृत्ति करने से रमते रतिम प्राप्त प्रतिबद्धित का आनंद हो जाता व्यक्ति स्थिति है यत्र बल यशविन सुखानुभवे जिस सुख अनुभव में आनंदित होता है जिसके अभ्यास करने पर दुखानतम जगह दुख अवसान जहां दुख अवसान भी हो जाता समाप्ति हो जाती है जैसे जा जा देहावसान हो गया ना तो समाप्त हो गया इस प्रकार दुखावसान दुखी समाप्ति दुखोप जगह दुखांतम जगह दुख कावसान हम उसका अर्थ है दुखोपम कहा समन दुख का उपशमन होना शार हो जाना समाप्त हो जाना होता है जहां जिस सुख में आनंदित होने पाए निगत निश्चय न प्राप्त अर्थ है जो गम धातु है यहां गच्छति में गम धातु है गम धातु ज्ञान गमन क्रिया तीन अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति या प्राप्ति अर्थ में गम धातु का प्रयोग है निगत निश्चय न प्राप्त अर्थ कर निश्चय पूर्व प्राप्त करता है प्राप्ति अर्थ में गम धातु का प्रयोग है गमन अर्थ में नहीं कहा हुआ है ठीक है क्रियाराम कारकाणाम ये तो हो गया आगे हेयोपाधे भेदार्थम कुछ त्याज्य हैं कुछ ग्राह्य हैं ये हैं राजस्ख ताम सुख ये है, ये है।, है ये और ग्राह्य है सात्विक सुख उपाधे उपाधे वन ग्राह्य होता है त्याज्ययोपाधे भेदार्थम इनको भेद के लिए त्रय त्रैविध्यम समाधान समाधानम एकाग्रम ममोजना तीन प्रकार सुनना इसलिए कुछ त्यागना है कुछ ग्रहण करना है जो तो राजसी सुख तामसी सुख को त्यागना है और सात्विक सुख को ग्रहण करना है अर्जन करना है यह भी है त्याज्य भी इसलिए तीनों प्रकार सुनो कहा कुछ त्यागने का है कुछ ग्रहण करने का है तो मेरे वचन से सुनो ये कहा हुआ है यही है यत्र यत्र है ना निर्गत क्षति आया था जिस अभ्यास पहुंचने पर क्या होगा क्या? अभ्यास आनंदित होता है जिस सुख में और दूसरी तरफ भी लगाना यत्र पद का यत्र दुखांत भी निर्गत क्षति दुखान्त भी हो जाता जिसमें यत्र पद का पूर्व के साथ भी पर के साथ भी अनुभव इसको देहली दीपक डिया बोलते हैं जैसे ये दरवाजे के बीच में दिया रख दें भीतर भी प्रकाशता है बाहर भी प्रकाशता है दोनों तरफ होता है भीतर रखें तो भीतरी भीतर होगा बाहर रखें बाहर भी बीच में रखें उसको देहली बोलते हैं दरवाजे के बीच में नीचे इस प्रकार यहां भी यत्र पद का पूर्व के साथ संबंध करता उत्तर के साथ भी संबंध करना व्यासात्र भी यत्र होगा और दुखान यत्र क्षति यत्र पद का उधर भी रहेगा देहली दीपक व्याज बोलते उसको तत्र तत्विधम सुखम पूर्व वो तीन प्रकार के सुख है ना उस मेरे से सुनो यह अर्थ है तीन प्रकार उस त्यागने के लिए राजी सुख तामिशि सुख को त्यागने के लिए सात्विक सुख ग्रहण करने के लिए मेरे से सुनो ये बताया है समय हो गया है यह रखता फिर ओम पूर्ण पूर्णार्थमे पूर्णश्य